महाभारत शांति पर्व पंच पंचाशत तमोध्याय भीष्म का युधिष्ठिर के गुण कथन पूर्वक उनको प्रश्न करने का आदेश देना श्रीकृष्ण का उनके लज्जित और भयभीत होने का कारण बताना और भीष्म का आश्वासन पाकर युधिष्ठिर का उनके समीप जाना वै सम्पायतेमी दृढ़ तव प्रसादा गोविंद भूतात्माश्वत वै सम्पायन कहते हैं राजन श्री की बात सुनकर कुल, -कुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी जी ने कहा गोविंद आप संपूर्ण भूतों के सनातन आत्मा हैं, आपके प्रसाद से मेरी सम्पूर्ण है और मन भी स्थिर हो गया है अतः मैं समस्त धर्मों का प्रवचन करूंगा। युधिष्ठिर धर्म आत्मा धर्मान एवं प्रीतो भविष्या धर्मांुिर मुझसे एक, एक करके धर्मों के विषय में प्रश्न करें इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं संपूर्ण धर्मों का उपदेश कर सकूंगा ये जाते धर्मात्मनि ने सर्वे मृक्षत पाण्डव जिन राज्य शिरोमणि धर्मपुराण महात्मा युधिष्ठिर का जन्म होने पर सभी महर्षि हर्ष से खिल उठे थे वे ही पांडुपुत्र मुझसे प्रश्न करें सर्वेशा दीप्त धर्मचारिणाम यश ना कस पृछत पांडव जिनके यश का प्रताप सर्वत्र छा रहा है उन समस्त धर्माचारी कौरवों में जिनके समानता करने वाला कोई नहीं है वे पांडपुत्र युद्धिर मुझसे प्रश्न करें धृतिर्द्रह्मचर्य क्षमा धर्मच्च समां तेजस्तु पाण्डव जिनमें धैर्य इंद्र संयम ब्रह्मचर्य क्षमा धर्म ओज और तेज सदा विद्यमान रहते हैं वे पांडव पुत्र युधिठिर मुझसे प्रश्न करें संबंधि तीनृत्या संसाश्चृं सम्मानती सत्त सृछत पांडव जो संबंधियों अतिथियों भृत्यो तथा शरणागतों का सदा सत्कार पूर्वक विशेष सम्मान करते हैं वे पांडु पुत्र मुझसे प्रस्त करें पांडव जिनमें सत्य दान तप शूरता शांति दक्षता तथा असम्भ्रम ये समस्त सदा मौजूद रहते हैं। वे पुत्र में प्रश्न करें यो न कामान संर भयाथ कारणा कुरिया धर्म आत्मा परीक्षत पांडव जो न तो कामना से न क्रोध से न भय से और न किसी स्वार्थ के ही लोभ से अधर्म करते हैं वे धर्मात्मा आत्मा पांडुपुत्री यदि मुझसे प्रश्न करें सत्य नित्य क्षमा नित्यो ज्ञान नित्यो तिथि प्रियो ददाति सताम नित्य साम पृछत पांडव जिनमें सदा ही सत्य सदा ही क्षमा और सदा ही की है, जो के प्रेमी है धर्म चांत रह पांडव जिन्होंने शास्त्रों के रहस्य का श्रमण किया है जो सदा ही यज्ञ स्वाध्याय और धर्म में लगे रहने वाले तथा क्षमाशील है वे पांडुनंदन युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करे लज्जा दे तो धर्मराजो युधिष्ठिर अभिशापयाद भवंतमस तो भगवान श्री कृष्ण बोले प्रजानाथ धर्मराज युधिष्ठिर बहुत लज्जित हैं साप के भय से डरे होने के कारण आपके निकट नहीं आ रहे हैं लोकस्य कदनम करोकनाथो विषाम पते प्रजापालक प्रजा ये लोकनाथ युधिष्ठिर जगत का संघार करके साप के भय से त्रस्त हो उठे हैं इसीलिए आपके निकट नहीं आते हैं। है संबंध बांधव अर्घाघाशुवाम नोपसर्पति पूजनी मानने गुरुजनों भक्तों तथा अर्घ्य आदि के द्वारा सत्कार करने योग्य संबंधियों एवं बंधु का द्वारा भेदन करके भय के मारे ये आपके पास ब्राह्मण नाम जमानम अध्ययन तप सत्याम तथा कृष्ण समे पाचनम विष्णु जी ने कहा श्री कृष्ण जैसे दान अध्ययन और तप का धर्म है उसी प्रकार में शत्रुओं के शरीर को मार गिराना का धर्म है पिता महान भ्रातृ संबंध बावृत्ता संख्या निहन धर्म एवं जो असत्य के मार्ग पर चलने वाले पिता अर्थात ताऊ चाचा बाबा भाई गुरुजन संबंधी तथा बंधु बांधवो को संग्राम में मार डालता है उसका वह कार्य धर्म ही है समत्यागिनो लुब्धान गुरु नीच के निहन्ते समरे पापा क्षत्रियो यश धर्म के जो क्षत्रिय लोभवश धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापाचारी गुरुजनों का भी सम्रांगण में वध कर डालता है वह अवश्य ही धर्म का ज्ञाता है यो लोभान समीक्षेत धर्म सेतुम सनातन समरे समत्रियो वै सधर्म जो ृणामम गज शैलाम धज्रुमा महिम करो युद्धेशो क्षत्रियो यश धर्म भी जो क्षत्रियुद्ध भूमि में रक्त रूपी जल केश रूपी तृण हाथी रूपी पर्वत और ध्वज रूपी वृक्षों से युक्त खून की नदी बहा देता है वह धर्म का ज्ञाता है आहूते नारणे नित्यम जोधब्यम छत्रुना धर्मम स्वर्गम चलोक्यम च युद्धम भी मनुरब्रवीत संग्राम में शत्रु के ललकारने पर छत्री बंधु को सदा ही युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए मनुजी ने कहा है कि युद्ध छत्री के लिए धर्म का पोषण स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला वाला और लोक में यश फैलाने है। कर विनीत बदर्श नहीं वह सम्पान जी कहते हैं राजन भिस्मजी के ऐसा कहने पर धनपत्री पुत्र उनके पास जाकर एक विनीत पुरुष के समान उनके दृष्टि के सामने खड़े हो गए अथाश्यपाद्राहम चापी ननंदतम चयन उपाघ्रय निशी देवीतता फिर उन्होंने भीष्मी के दोनों चरण पकड़ लिए तब जी ने उन्हें आश्वासन देकर प्रसन्न किया और उनका मस्तक कर कहा बेटा बैठ जाओ गांगे गो वृषभ सर्वधन मृक्षता तत्पश्चात संपूर्ण धनु धरो में श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्मी ने उनसे कहा तात मैं इसमें स्वस्थ हूँ तुम मुझसे निर्भय होकर प्रश्न करो कुरुश्रेष्ठ तुम भय ना मानो इत श्री महाभारते शांति परवि राजधर्माशासन प्रबणि युधिष्ठिराश्वासन ही पंच पंचाशतमोध्या पंचा